राणचोपींद्रियामी ब्रह्मोपन महिला मान ब्रह्म से ओ शांति तलकाशाखीय प्रथम खंड के प्रथम खंड के चतुर्थ मंत्र खंडक कुछ स्पीचार हो गया ये जो चतुर्थ मंत्र से लेकर के अष्टम मंत्र पर्यंत है प्रथम खंड ये द्वितीय मंत्र का ही पल्लवन है द्वितीय मंत्र जो कहा था स्रोत्र से स्त्रोत्र मनसौ मन यदाचो वाचन सौ काणश काक्षुष चक्षु अतिमुच धीरा प्रत्याशन लोका वंचिता और पांच पर्याय में कहा हुआ है यहाँ भी पांच ही पर्याय में चतुर्थ मंत्र से लेकर अष्टम मंत्र था पांच पर्याय में यह का पल्लवन के रूप में जैसे कल हुआ था यद वाचा अनुविदित विद्यते तदेव ब्रह्मतम विद्ति नुकाशदे कल का तो प्रसन्न था तो वहां यद बाचो वाचन कहा था द्वितीय मुद्रण उसी का पल्लवन आयु इसी प्रकार आगे वहां मनसो मन कहा हुआ है उसी को यहाँ पल्लवन करेंगे या मनसा अनुमति आगे तो ये समझना द्वितीय मंत्र का ही पल्लवन है चतुर्थ मंत्र से लेकर अष्टम मंत्र जहां पर प्रथम खंड पूरा भी होगा इसी तरीके से है मन का है यन मनसाते मनोमत तदेव ब्रह्म तदे ब्रह्मीदेनाहुर्मनोमत तदे ब्रह्मीदा तदेव ब्रह्म तदेव ब्रह्म ब्रह्म यद नपुंस ब्रह्मा जो ब्रह्मा ब्रह्म मनसा नाम जो ब्रह्म मन के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता जिस ब्रह्म को जिस ब्रह्म को मन के द्वारा मनन नहीं किया जा है मन की गति नहीं वहां ब्रह्म को छोड़कर के आत्मा को छोड़कर अन्यत्र मन की गति है जो ब्रह्म आत्मा से अभिन्न जो ब्रह्म है और मन की गति नहीं है क्यों मन का दृष्टा है कार जो जिस ब्रह्म को मन के द्वारा न मानते लोक लोग मन नहीं कर सकते लोक शब्द पहले एक दिन बता दिया था लो का आरोप अपोहा था इत्यादि कहा था कर्तृत्व आदि लोगों ने जो आरोप किया है उसको हटाने के लिए ये उपदेश है करके था। कहा था मैंने बोधात्मा को बोध उपदेश तो लोक शब्दाचार से किया था चेतन भी नहीं जड़ भी नहीं उभय भिन्न को लोक शब्द से लिया था मानी ये जो अहंकार आदि लेकर देह तक है न इसको चेतन माना जा सकता है न जड़ माना जा सकता है ये आरोप करने वाले यही होते हैं शुद्ध आत्मा में कर्तृत्व वक्तृत्व का आरोप करने वाले कौन है एक आत्मा से अतिरिक्त नहीं ऐसे प्रश्न आया उस प्रश्न के उत्तर में कहा लो, लो आप, ऐसा कहा था लोक तो लोकाध्याोप अपहार ऐसा कहा था जो लोक शब्द का क्या है पूछा तो यही बोला था अहंकार से लेकर शरीर तक पूर्ण शरीर तक लोक शब्द से लेकर आरोप करने वाले यही होते हैं शुद्ध आत्मा में विशिष्ट बना हुआ है ये ना जल जैसा भी नहीं लगता चेतन जैसा भी नहीं लगता जल चेतन उभ विलक्षण लगता है ये ऐसा एक्ट किया था किसी को यहां लोक शब्द से लेना प्रेणाह मनोवथमी जिससे मन भी मनन के लिए समर्थ हो गया ऐसा मानते हैं लोग जिसके सान्निध्य प्राप्त करने पर जैसे अग्नि के सानिध्य में लोहा समर्थ हो जाता है किसके लिए जलाने के लिए उसी प्रकार ता, इसका काम है मनन करना संकल्प विकल्प करने का कार्य है जिस आत्मा के जिस आत्मा से अभिघ्न ब्रह्म के सानिध्य से मन मन हो जाता है। मत हो जाता है मन करने के सामर्थ्य प्राप्त तो करता है सब लोग बोलते हैं तदेव ब्रह्म तुम्हें उसी को तुम्ह ब्रह्म समझना वो तो जो शुद्ध निरुप्रदाकार तत्व है ऋषि को समझना न इदम उपासक यदिदम उपासक जो यदि उपासना का विषय ब्रह्म है सबुड़ ब्रह्म उसको ब्रह्म नहीं समझना है यहाँ पर ज्ञान का प्रकरण है जब उपासना का प्रकरण आए वहां पर ब्रह्म शब्द करता है सरोम से जब ज्ञान का प्रकरण आएगा वहां पर ब्रह्म शब्द का था निर्गुण निराकार तत्व जो आत्मा से भिन्न है और सर्वोर से आकार आत्मा से भिन्न होता है उपास से उपासक भाव होता है ऐसा जिसकी उपासना लोग करते हैं वो तो ब्रह्म ही है ऐसा बता दिया पर भाष्य देखिए जन्म अनसार न ये मंत्र का प्रतीक ले लिया मन यंतर्म मन सफलता करते कर? अंतकर्ण है हमारे पास दो कारण होते हैं एक कारण है एक अंतकरण है आदि है बाह्यकरण मैंने कर्ता के किसी क्रियाशा में प्रकृष्ठ हो कारक कारक उस कर्म संज्ञा करती है साधक कर्म सूत्र है तो हम बाहर के इंद्रियों के माध्यम से कुछ प्राप्त करते, है। करते हैं प्राप्त करने वाले हम होते हैं इंद्रिय नहीं इंद्रियो के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं इसलिए हमारे लिए इंद्रिया करण बन जाती है बाह्यकरण इस प्रकार अंतकर्ण के द्वारा मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा वो तो कुछ हम प्राप्त करते हैं जो तो जिसके निमित्त से जो प्राप्त करेंगे उसके लिए वो कारण बन जाता है कारण बन जाता है कारण संजय इसी का नाम है मन ये अंतकरण या मन सबसे से केवल मन ही नहीं लेना मन बुद्धि चित्त अहंकार सबको लेना है बुद्धि और मनसों एकत्व ने गृह थे यहां बुद्धि और मन को एक करके दिया हुआ है अंतकर्म शब्द से मन यदि अंतकर्म कर मन शब्द एक ही आया हुआ है मंत्र तो बुद्धि को भी देना मन को भी देना ना कि मन के द्वारा में तो ज्ञाप नहीं होगा बुद्धि से ज्ञात हो बुद्धि से भी नहीं करना है एक नंबर टिप्पणी चित्त अहंकारो अंतर्भाग्य चित्त और अहंकार को भी उसी में अंतर्भूत करके कहते हैं मैंने यहां मन शब्द है चारों को लेना है भाष्य ने तो बोल दिया मन बुद्धि मन से बुद्धि को भी लेना चिंद टिप्पणिकार बोल रहे हैं चित्त और अहंकार के विशात्र अंतरभूत है वो तयोर अभेरा बुद्धि और मन को दोनों का अवैध होने से मन अंतकर उपहटी का अंदर दोनों के अवैध करके बोला होगा मन सब अंत करात्व अभेद है इसलिए दोनों को ले लेना यह कहा भाष्य देखिए मन उदय अना नहीं मना माने मनन करने के साधन को मन करते जिससे हम कुछ चिंतन करते हैं, उस साधन को कहेंगे मनुते अनेना हाँ, मनु अपोत अने धातु से जो असुम प्रत्यय हुआ है करणअ हुआ एक मनुते अनेक मन जिसके द्वारा साधक मनन करता है चिंतन करता है व्यक्ति उसको मन करते हैं सर्वकर्म साधारण ये एक सभी इंद्रियों के लिए उपयोगी है इसके बिना कोई इंद्रिय काम नहीं कर सकती साधारण कर्म बनता है, है सबके लिए आंख से देखना हो तो मन की आवश्यकता है कान से सुनना हो तो मन के साथ होने पर ही सुनेगा नहीं तो अन्यत्र ऐसा बोलता है क्या मैं अन्यत्र मन वाला था नहीं सुन सका बैठा तो यही कहा सुनने पाया माने मन, मन सबके लिए साधारण होता है सर्वकर्वसाधारण बाह्यकर्म जितने भी सबके साधारण बन जाता है उसके बिना बाह्यकर्म काम नहीं कर सकते सहयोगी है गो नंबर की टिप्पणी मनुते अनैना माने मन दे दे मन किया दित प्रति जो मनन क्रिया है। जो उसका विषय है मनन क्रिया कर मन का विषय है उसके प्रति ये बमसा करवत्म मन का तो उसी आशक्ता है अन्यत्र नहीं होगा ये सन है न तो रूपाधि दर्शन आदि क्रियाओं प्रति बाह्य रुपादि का विषय रूपादि रूपादि पदार्थ को तो देखने के क्रिया के लिए तो कर्म नहीं बनेगा वो ये शंका हो गई ये एकताम आशंका भावय कुमार इस आशंका को तो रोकने के लिए कहा क्या कहा सर्व कर्म साधारण सभी कर्म के लिए उपयोगी है वो उसके द्वारा काम नहीं चलेगा साधारण है ये कहते हैं साधारण इतिहास सर्वेन्द्रिय सहकारित्व इंद्रिय क्रिया सामान्य प्रति कर्म इतिहा सभी इंद्रियों के लिए सहकारी है चाहे कर्म इंद्रियों के द्वारा कुछ करना हो चाहे ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा कुछ कार्य करना चाहते हैं आप मन सहकारी कारण होता है उसके बिना नहीं होता सर्वेन्द्रिय सहकारी सभी इंद्रियों के सहकारी होने से इंद्रिय क्रिया सामान्य प्रति इंद्रियों की जो जो क्रिया होगी जिस इंद्रियों की जो क्रिया है सभी क्रियाओं के प्रति कारण होती वबके लिए कारण है केवल मनन के लिए कर्म मत समझना बाह्य इंद्रियों के प्रति भी जो जो विषय ग्रहण करेंगे उसके सब कारण हो सबके करण है अच्छा आगे राशन का सर्व विषय व्यापक तो क्यों सबके लिए साधारण में सभी जितने भी विषय हैं रूपाधि विषय चाहे रूप देखना हो चक्ष के माध्यम से गंध ग्रहण करना हो भ्राण के माध्यम से शब्द सुनना हो उसके बिना काम नहीं आता ये काम सर्व विषय व्यापक आप सभी विषयों का व्यापक बनता है कौन मन तीन नंबर टिप्पणी तब सभी के लिए साधारणतः में क्यों बनावो तो हेतु दिया सर्व विषय सर्व सर्वेन्द्रिय विषय ज्ञान है जो जिन दिन इंद्रियों के माध्यम से जिन दिन विषयों का ज्ञान होगा जैसे चक्षु के माध्यम से रूप का ज्ञान होगा स्रोत्र के माध्यम से सत्य का ज्ञान होगा इत्यादि सभी इंद्रियों के विषय के ज्ञान में जननीय ज्ञान पैदा करना है इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान पैदा करना है जननीय तत् सम्बन्ध से अपेक्षित संबंध मन संबंध से अपेक्षित मन के संबंध के बिना इंद्रियों के द्वारा क्या विषय के ज्ञान होना पता ना इसलिए सभी गेंदों के ने कर्म सारा साधारण करना ही था भाष्य देखिए आज कर रहे हैं काम संकल्पों विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृती अदृति धीर धीर ही इतना सर्विवृत्त श्रुति है श्रुति में ऐसा है जो कुछ भी है ये सब मनी है काम इच्छा और संकल्प करना विचिकित्सा घृणा करना श्रद्धा करना अश्रद्धा करना धैर्य धारण करना अधर्य धारण करना लज्जा करना और धी माने बुद्धि है, बुद्धि और मन को एक करके बोला पहले भाषा का आपने बोला था कि शब्द आता वो धी माने बुद्धि है बुद्धि की मनी है धीमे तो सर्व मनाएगा सभी मान ही ऐसा कहा है सुनिंग सब मनी होता है माने ये वृत्ति है यह सब वृत्ति है उसके कित वृद्धि और वृत्तिमत को एक करके बोला एक रहते हैं वृत्ति मत जो तो काम इच्छा इच्छाधि वृत्ति वाला काम सब इच्छा इच्छा इच्छाधि वृत्ति वाला वृत्तिगत मना मन है वृत्ति वाला तेरा मनसा उस मन के द्वारा इच्छा ज्योति मनसो अब न उस मन के द्वारा सभी इंद्रियों के लिए उपयोगिता जिसकी है जिसके बिना इंद्रिया काम नहीं कर पाती है इतने शक्तिशाली है और मन और पाणी में बड़ी शक्ति है मैंने व्यवहित पदार्थ को भी विषय कर जाते हैं भूत भविष्य को भी विषय बना जाते हैं बाकी इंद्रिया नहीं कर सकते पहले मैंने बताया था संबद्ध च चहते चक्ष उदयनाथ के आदमी ने कहा हुआ बाकी इंद्रियों का ऐसा है विषय पास अपने एक सीमा तक होनी चाहिए जैसे चप के रूप का ग्रहण होगा अब ऋषिकेश के सामने क्या रूप निकल देता नहीं देता संबद्ध होना चाहिए इंद्रिया संबद्ध होना चाहिए विषय वर्तमान में होना चाहिए संबद्धम वर्तमानमच गृहते चक्षराधि है चक्षुरादिंग इतने करते हैं दीवार के बाहर क्या है नजदीक में है वर्तमान में पदार्थ है क्यों तो हमें ज्ञान नहीं होता क्यों जब देवरान हो गया संबद्ध नहीं हो पाया और भूतकाल उनको ज्ञान नहीं कर पाता है भविष्य को ज्ञान नहीं होगा चक्षुरादि के द्वारा क्यों वो हो गया संबद्ध नहीं है वर्तमान नहीं है तो बाकी इंद्रियों का है मन और वाणी में ऐसी शक्ति है जो कि भूत भविष्य वर्तमान और व्यवहित सब को विषय बना जाते हैं स्वर्ग चर्चा कर देते हैं ऐसे राजा थे ऐसा राजा होगा ये आदि चर्चा कर जाते हैं बड़ी शक्तिशाली है इसलिए जो चित्रो परिषद में दो इंद्रियों का निषेध किया उसके द्वारा सभी इंद्रिय निषेध हो जाते हैं यथोह तो बातों निवर्तन थे अप्राप्त अनुशासन जब प्रधानमलरह न्याय जब बड़ सबसे बड़े विजेता को जीत लिया तो बाकी का कहना क्या है वो जीते हुए हो गए ये एक तात्पर्य का ही है यहां वृत्ति वाला मन है, वृत्ति वाला मन है काम मन नहीं है काम वृत्ति बनाता है। तदाकार वृत्ति बनाने वाला मन है तेरा मन सा उस मन के द्वारा यह चैतन्य ज्योति जो चैतन्य रूपी ज्योति है ज्योति मान प्रकाश ज्ञान रूपी प्रकाश लाइट रूपी प्रकाश में समझना चैतन्य ज्योति मन म, मन सो अभासक चैतन्य ज्योति मन का अभिभाषक है प्रकाशक उस चैतन्य ज्योति के बिना मन ये काम नहीं कर सकता ये वृत्ति नहीं बना सकता कामाभिवृत्ति नहीं बना सकता न मनुते वो मन उसको प्रकाश नहीं कर सकता उसको विषय नहीं बना सकता न संकल्पयती उसको चिंतन नहीं कर पाता ना अभी निश्चित होती निश्चय भी नहीं, नहीं, नहीं, नहीं कर पाता बुद्धि रूप से ये कहा, टिप्पणी हैं चार पांच मनुषो लक्षण उपवा श्रुतिमुखे स्वरूपम दर्शे थी मन का लक्षण तो बता दिया मनुते अन्य मन, मन ये लक्षण तो मन करने के सहारन कहा लक्षण बता दिया और श्रुति मुख्य द्वारा क्या करते स्वरूप बता दे स्वरूप क्या होता है काम संकल्प चिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा इत्यादि उसका स्वरूप बता दिया बुद्धिमनसोर एक अनुकूल भाषिका ने कहा था कि बुद्धिमानसो एक ने गृहते अंततम बुद्धिमानसो एक ने गृहते कहा था तो कैसे पता लगा यह श्रुति अनुकूल है कौन श्रुति ये जो काम संकल्प आ रही है धी शब्द आया ये भी मनिए कहा मानी बुद्धि ये श्रुति ये अनुकूल है ये का अच्छा निश्चित होती मन लोग निश्चय करता है मैंने जिस ए, मन नापी निश्चित होती माने मन जिसको संकल्प नहीं कर पाता है मन के द्वारा निश्चय नहीं कर सकता है कौन लोग ये शब्द करना यह अर्थ कर देना ये बोला अच्छा आगे भाष्य मन सो अभासक नियंत्रित्वा क्यों उस परमात्मा को निश्चय मन नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता मन का भी मन का भी प्रकाशक होने से नियंता है परमात्मा मन का भी नियंता है क्यों अभासक होने से प्रकाशक होने से और उसमें सामर्थ्य देने की शक्ति है उससे परमात्मा में इसलिए नियंता बन जाता है नियंत्रित्व सर्व विषय प्रति प्रत्येक ये व्यक्ति स्वात्मा में सभी विषयों का आत्मा है प्रत्यक है आत्मा है वो स्वरूप है आत्मा माने स्वरूप तो अपने आप में कोई जा नहीं सकता विषय नहीं कर सकता अपने से भिन्न को विषय करेगा तो मन का भी स्वरूप है वो वो आत्मा जो मन कल्पित है आत्मा में कल्पित है इसलिए सर्व विषय प्रति सारे कोई भी विषय हो संसार में जितने में उससे पांच विषय करके माना गया है जो भी हो सर्व विषयों के प्रति वो प्रत्यक आपको स्वरूप है आत्मा है वो यदि स्वात्मा ही न परते पर अपने आप में तो प्रवृत्ति नहीं होती अंतकरण की अपने से भिन्न में होगी ना वो अपना स्वरूप है इसलिए न प्रवर्त है अंतकरणम ये कहा दो नंबर की टिप्पणी अच्छा एक भी है अभभाषकत्व में वो तो हो गया कहते हैं अवैधाथ तृतीया ये जो अभासषकत्व नियंत्रित्वात है एक पंचमे है और एक तृतीयांत है कहते हैं अवैध अर्थ में तृतीय उसको पंचमी समझना किसी प्रकार का है अवेदाता तृतीया अभाषकत्व अवभाषकत्व आत्म का नियंत्रित अवभाषक स्वरूप नियंता होने से प्रकाश स्वरूप नियंता होने से यह आता है ये जो तृतीया को पंचमी के साथ में एक करके विशेषण बनाते हैं अवेधाता तृतीया इत्यादि का तो चैतन्य ज्योतिषा यी शेष ज्योतिषा किसके साथ में ये ज्योतिष है पंचमी किसके साथ अवैध जाता चैतन्य ज्योति के चैतन्य ज्योतिष प्रकाश वने से एक नियमता होने से दो नंबर के टिप्पणी सर्व विषय प्रति स्वभाष्यम सर्व प्रति मन के जो भाष्य होगा सबके प्रति प्रत्येक प्रत्येगात्म चैतन्य स्वात्म तं, तस्तर न प्रवर्तते इत चित होगा न नहीं होगा न प्रवर्त न का चाहिए स्वभाष्यम so सर्वम प्रति अपने से भाष्य से जितने भी होंगे उस आत्मा के प्रकाश से जितने भी हैं सारा संसार है उसके प्रति प्रत्येक आत्मा चैतन्य तो जो, जो भी विषय आत्मा का भाष्य होगा प्रकाश्य होगा आत्मा प्रकाशक है तो उसके उसका स्वरूप हो जाता है so आत्मा अपने भाष्य प्रकाश्य जो पदार्थ है सबके प्रति प्रत्येक आत्मा ही तो चैतन्य प्रत्येक आत्मा उसका स्वरूप जो होता है वो चैतन्य होता है स्वात्मा नहीं तस्वीर अंधग्रम न प्रवर्तते अपने आप में वो जो अंतकाल प्रवृत्ति नहीं हो सकती है अपने से भिन्न में प्रवृत्ति होगी अपने आप में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है एक कहा अच्छा आगे भाष्य है अंतस्थेरा चैतन्य ज्योतिषा अवभाषित मनसो मान सामर्थ्य उसके भी भीतर पड़ा हुआ जो चैतन्य ज्योति है आत्मस्वरूप चैतन्य ज्योति है जो कौन को प्रकाश करने वाला भी है अंतस्थेरा उसके भीतर में है मन के भीतर में जो स्थित है वो चैतन्य ज्योति के द्वारा अपाषित मन सो उसके द्वारा प्रकाशित जो मन है उस चैतन्य ज्योति के द्वारा प्रकाशित होने मन में मनोसाहमर्थ जब चैतन्य ज्योति के सानिध्य होगा तब मन करने की सहमत किसने आएगा सहमत इसलिए सवृत्ति का मनो उसके वृत्ति जो काम संकल्प आदि वृत्ति जितने भी बनते हैं वृत्ति का सही मन जैसे सपुत्र होता है उसी तरह सवृत्ति का वृत्ति तो के साथ वृत्ते सब वृत्ति के साथ जो मन है हम करना है खाली मन नहीं देना वृत्ति के सही जो तो मन है वह बोलो, एक ब्रह्म मतम जिस ब्रह्म के द्वारा मत हो गया विषयी कृतम मत का विषयी कृतम साक्षी रूप से विषयी हो जाता मन को तो विषय बना लेता है वो विषय हो जाता है व्याप्तम आहू मानी व्याप्त हो जाता जो आत्मा आहू तथा ब्रह्मविध आहू का अथ ब्रह्मविदी आहा आहा तो आहू वे का सूत्र है भी आदेश हो जाते तो ये धर्म लगता लोग ऐसा बोलते हैं माने मन उसको विषय नहीं बना सकता जिसके सामने से मन अपने कार्य करने में सक्षम होता है ऐसे धर्म बांध लोग बांधे वर्म के विषय में एक आ तस्मात तरेव मनसा आत्मान इसलिए क्या करना उसी को मन का भी आत्मा है स्वरूप है मनसा आत्मान मन का स्वरूप मान का आप स्वरूप है स्वरूप है उसको प्रत्यक्ष चेतन आरम तो अंतस्त है और सब कुछ चेतन चेतनता देने वाला है ब्रह्मविद्धि उसी ब्रह्म व्रह्म इत्यादि गुरु धीरम इत्यादि पहले जैसे बताया था वैसे ही जो से होता है ब्रह्म नहीं होगा अच्छा ठीक कुछ नहीं सर्वम प्रष्टम दिन व्याख्या पांच और छह को एक साथ बोल दिया मंत्र में सप्रष्ट है मंत्रे स्पष्ट है स्पष्ट हो व्याख्याुषा पश्यक्षुषिश ब्रह्मी वेदं यदिवासतेुषा न पश्यक्षुंसी पश्य तदेव तदेव ब्रह्म ब्रह्म विद्धि विद्धि तदे ब्रम्पेदास चक्षुषा चक्षु कहा था द्वितीय मंत्र में उत्तर देते समय में चक्षु स्रोत कौदेव विद की प्रश्न था उसका उत्तर देता चक्षुषा चक्षु ऐसा कहा उसी के पल्लव है ये चक्षुषा चक्षु के द्वारा लोग जिसको देख नहीं सकते पश्यती लोकह लोग देख नहीं पाते जिसको द्वितीय द्रह्म जो ब्रह्म है उसको चक्षुषा न लोकह आंख के द्वारा दिखाई नहीं पड़ता आंख का विषय नहीं बनता तुम एक आश्चर्य की बात है नई आयिकों ने कहा वह आत्मा के बारे में चर्चा आई क्या प्रत्यक्ष का विषय नहीं वो ईश्वर जो होता है प्रत्यक्ष का विषय नहीं है अनुमान से सिद्ध होता है जगत को बनाने वाला रचने वाला है वो वित्तकार है तो हनुमान से चित्र होता है ऐसा तो होता है स्पष्ट बना कर दिया प्रत्यक्ष नहीं कितु भक्त लोग उसको प्रत्यक्ष करने के लिए आंख फाड़ करते देख रहे हैं और चक्षु का विषय नहीं है उसको विषय बनाना चाहते हैं आश्चर्य की बात है यह चक्षुशा न पश्यती जो चक्षु के द्वारा जिसको देखते नहीं हो यह न चक्षुषी पश्यती जिसके द्वारा चक्षुषी बहुवचन है बहुत सारे चक्षु हैं गोई नहीं है बहुत सारे हैं तो सभी सब चक्षुओं को जिसे देखा जाता है और आप ठीक है कि नहीं प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को जानता है आपको देखा जाता है तो ये ना जिस ब्रम्ह के सहारे से चक्षुषी पश्यती चक्षुओं को देखता है वो चक्षु को देखता है जिस आत्मा के सहारे से देखता है तदे तो ब्रह्म तो उसी को तुम ब्रह्म समझो जो चक्षु भी देखने के सामर्थ्य देने वाला तत्व है उसको समझो ब्रह्म देखता है उपास है जिसकी उपासना लोग करते हैं वो उपमा नहीं है कहा भाषण करते यद चक्षुषा न पश्य न विषयी करोगी चक्षु का विषय नहीं बना सकते लोग जिसको जब सब दिव्यांग है जिसको चक्षु के द्वारा लोग नहीं देख सकते मानी विषयी न करोगी विषय नहीं बना सकते चक्षु का विषय नहीं बना सकते अंतकर्म वृत्ति समय तरह चक्षु नहीं अंतकर्म के वृत्ति के साथ भाई नहीं की अंतकर्ण के भी लेना है अंतकर्म के व्यक्ति के सहित चक्षुषे जुष्ट देख नहीं पाते संयुक्त चक्षुषा पूर्वक समय है अंतकर्ण वृत्ति संयुक्त चक्षुषा नषयी कौती लोक अंतकर्म सहित चक्षुदेना उसके वृत्ति के सहित लोगय नहीं कर सकते ये चक्षुषी अंतकर्म वृत्ति व्यक्ति चक्षुर्वृत्ति पश्य लोक जिस आत्म ब्रम्भ के द्वारा चक्षुम माने बहुवचन है दिव्या का बहुवचन है चक्षु देखता है देखते हैं लोग अंतकर्ण वृत्ति भेदत्ती अंतकर्ण वृत्ति विशिष्ट चक्षु तो अंधकरण तो तो की वृत्ति के बिना तो चक्षु काम नहीं कर सकती है इसलिए अंतकर्म वृत्ति विशेष विशिष्ट जो चक्षुवृत्ति है उसको चक्षुवृत्ति ही दिव्या बहुवचन है पश्य दिन लोग देखते हैं कहा टिप्पणी चार पांच की सम्, भिन्ना भिन्ना संयुक्ता यहुक्त है मैं अंतकरण के वृद्धि सहित चक्षु है उसके द्वारा देख भी सकते थे लोग यह अर्थगार चक्षु वृत्ति ही पांच में मेरे टिप्पणी नाना ये बात अथवा नाना अथवा चक्ष वृत्ति माना चाक्षुषी वृत्ति चक्षुवृत्ति नहीं चक्षु संबंधी वृत्ति चक्षुषी बम चाक्षुष चाक्षुषी वृत्ति ये ले अच्छा भाष्य बहुत लोग चैतन्य आत्मज्योतिषा विषयी करोती भी आप भोतिक उसको जिस आत्मतत्व के द्वारा चैतन्य आत्मज्योति के द्वारा ये ना चैतन्य आत्मज्योतिषा जिस चैतन्य आत्मज्योति के द्वारा विषयी करोती जिसको चक्षु चक्षु को विषय बनाते हैं विषय बना लेते हैं चक्षु को जानते हैं वो उसी को ब्रह्म समझना जिसकी उपासना होती है उसको ब्रह्म मत समझना आगे मंत्र है य्रोत्रेण न श्रीणोती न्रोत्रहताे तदेव तदे प्रमुख यदि य्रोत्रेण न श्रृणोती ये श्रोत्री राम श्रुत तदे प्रमुख यद मुशते य्रोत्रेण न शृणति लोक लोक अभ्यास जिष्ब्रमको यहाँ जिस ब्रह्म को जिस आत्मा को श्रोत्रेणा न श्रोती स्त्रोत्र के द्वारा सुन नहीं सकता स्त्रोत्रिंग का विषय नहीं बना सकते लोग जिस ब्रह्म के द्वारा स्रोत्र इधम के स्त्रोत्र भी स्रोत हो जाते हैं काम को मन शून्य की शामर्थ्य जिससे आ जाती है नहीं तो सुन नहीं सकता है तुम आशा ग्रोत्र क्या सुनेगा श्रोतम तबेगा ब्रह्मतम विधि मुशिक तुम में उपासदे पर पूर्वज ऐसा ही है जिसकी उपासना लोग करते हैं वो शब्द और ज्ञान का अंड की बात आई है उपासना है। का कांड्रह्म है ब्रह्म शब्द का कई जगह आता है जगह निराकार तब तो को बता रहे ब्रह्म शब्द से कहा कभी सबंशाकार आएगा ब्रह्म शब्द से कहेंगे प्रकृति माया को भी ब्रह्म शब्द मोहम्मद योगी महद्रह्म तस्वीर कर्म प्रभाव में हम गीता भी चतु तस्वीर है ब्रह्म शब्द कर दिया किस प्रकृति और ब्रह्म माने वेद भी होता है जैसे ब्रह्मचारी शब्द होता है वो वहां ब्रह्मशा वेद वेद को आचरण करने की स्वभाव बन गया जिसको उसको ब्रह्मचारी बोलते हैं ब्रह्मचरित्र तो शिल ब्रह्मचारी वेदी प्रत्यय हुआ है काचिल्य को लेकर तो ब्रह्म शब्द कई जगह एक जाति को भी ब्रह्मशद से बोला जाता है ब्राह्मण जाति को तो प्रसंग के आधार पर उसका असर सही अर्था करना होगा कहीं करते अर्थ नहीं करता ज्ञान कामने का पसंद है इसके ब्रह्म शब्द का देना आप निराकार आत्मतत्व सगोन साकार ईश्वर का पसंद नहीं है जब उपासना प्रकरण आ जाए वहां समझना ब्रह्म शब्द आए तो ये समझो अच्छा भाष्य देखिए यद सुरप्रेरण न सु होती जो सुरोत्र सुनने सकते हैं वो क्या खाली शुक्र नहीं देवता की दिशा उसकी देवता है स्रोत्र इंद्र की देवता है दिशा तो दिशा रूपी जो देवता है अधिष्ठात्री देवता है उसके सहित कि अधिष्ठात्री देवता के अभाव में तो सुन सुन नहीं सकता अधिष्ठात्री देवता के सही स्त्रोत्र सकता यदा श्री दिव्य देवता दिशा रूप की देवता है इसकी स्त्रोत्र की देवता दिशा तो दिव्यवता अधिष्ठ देव अधिष्ठात्र देवता है दिशा उसके सहित आकाश कार्य यह स्त्रोत्र जो तो है आकाश कार्य है ये नई है क्रोकर मारा है नई आई कहते हैं तर सस्कूल या जो आकाश है वही स्रोत्र तो है, है, का है।, है, तो है तो नित्य होता है क्यों आकाश ही आकाश का आकाश है, आकाश का कार्य शत्रुगुण से उत्पन्न है ये आकाश का जो शत्रुगुण उसे उत्पन्न है अपंजीकृत अवस्था का है नई आई कहते हैं काम जो होता है नित्य है इसलिए इसलिएयुक्त खाली संभावित संबंध होता है शब्द ग्रहण के समय क्या हो? ये भी नित्य है या आकाश है उठ आकाश है दोनों एक ही है इसलिए संयुक्त करने की आवश्यकता नहीं है खाली सब के संभाय संभाय संभाय। साथ संबंध होगा समवाय संबंध सब छह प्रकार के संबंध एक है ना संवाह खाली सम्वा संबंध है तो ही कहना यद श्रोत देवता अधिष्ठित है दिशा कि रूपी तो देवता है अधिष्ठात्री देवता के सहित श्रोत्र के द्वारा जो लोग सुनने नहीं सकते जिसको श्रोत्र नहीं सकता जिसको और आकाश कार्य स्रोत्रेण स्त्रोत्र कैसा है आकाश का कार्य है जो अपीकृत अवस्था के पंचभूत में से आकाश के सतगुणों का कार्य है कार्य मनोवृत्ति और मनोवृत्ति भी सहाने दिग्विदेवता अधिष्ठात्र देवता के सहित भी ये श्रोता सब सहायक है उसके पास फिर भी सुन सकता जिसको श्रोत न विषय करोट ही विषय नहीं कर सकता नो लो कहा लोग जिसको विषय नहीं कर सकते श्रोतेंद्र मौजूद है दिशा रूपी अधिष्ठा भी देवता मौजूद है मनोवृत्ति भी जुड़ा हुआ है जैसे अन्य दिशाओं का विषय बना लेता है उसका अलग भी लोग मन के द्वारा श्रोत के द्वारा विषय नहीं कर सकते ये और एवं श्रोत होता और जिस ब्रह्म आत्मा के द्वारा श्रोत हो जाता है मेरे काम ठीक ठाक रहे जिन्हें सब जानते हैं जिस चैतन्य चैतन्य शक्ति के साथ अभी आपको बेहदा बोलते आप तो आप मानने को तैयार नहीं है क्यों मेरा काम ठीक है ऐसा मानते यार तो यह स्रोत्र श्रोतम यद प्रसिद्धम चैतन्य आत्मद्योदा यद प्रसिद्धम यद मने टिप्पणी श्रोत्र इदम यदि स्त्रोत्र से इदमान फुटाई थी प्रसिद्ध है क्या प्रसिद्ध है स्त्रोत्र को यह इदम सब्देश प्रसिद्धि को दिखाने के लिए क्योंकि तो इदम वस्तु सन्नीकृष्ट अत्यंत समय वस्तु को बताने के लिए इदम सबों का प्रयोग कर दिया जाता है जो प्रसिद्ध है जो स्वत्र इसको चैतन्य ज्योतिष आत्मज्योतिषा विषयी कृपा चैतन्य आपके आत्मज्योति के द्वारा जोस्वोत्र विषयी हो जाता है विषय बन जाता है तरे इत्यादि पूर्वक विषय सब टिप्पणी भाग की जा गई यदि यदिद प्रसिद्धम तदवे श्रुतम यदि यदि प्रसिद्ध श्रोत्रोत्र मत कहा सुना हुआ जाता है समीप है समीपतरवत्ति चैकद अदशस्त विप्रकृषे तदि पर जा रहा तो है इदं सब नजदीक होता है इदम पुस्तकम अय मनुष्य नजदीक वन पर कोला जाता है नजदीक का बातक होगा और ये तब शब्द है नजदीक से भी नजदीक होगा तुलनात्मक शब्द लाएंगे ये भी नजदीक है ये भी नजदीक है दोनों में से ज्यादा नजदीक कौन है तो उसमें यह तब लग जाएगा ऐसा आत्मा या आत्मा है समीप तरव की चाहतो रूपम इधवस्थ सन्नी समीप तरव की रूपम और अधशस्तु पिप्रकृष्ट अदस्त शब्द जो होता है दूर का बातचक होता है दूर का होगा किंतु अपरोक्ष होगा दूर के अपरोक्ष पर अदस्त शब्द का प्रयोग होता है असुग क्षति वह जाता है ऐसा बोलते हैं तो अदस्त शब्द का प्रयोग होगा और तभीति परोक्ष भी है, जो परोक्ष होगा अक्षम जो आठ का विषय न हो उसको बोला जाएगा परोक्ष उस अवस्था में तत्शब्द का प्रयोग किया जाता है सगतः वो चला गया कहा गया पता नहीं ऐसा प्रयोग होगा इत्यादि तो इदम प्रसिद्धम तब येन श्रोता ये योग ये, ये, ये जो प्रसिद्ध स्रोत्र है वह श्रोत्र जिसे स्रोत काल तो जाता है ऐसा यश समाज अच्छा आगे है ना ये ना प्राण प्रणीय तदेव ब्रह्मिद्येदिदे यणीय तदेव्रह्मी वेदं यदि कृष्ण नकार यकार न चल नकार काल के नुकस यद ब्रह्म जो ब्रह्म ये दिव्यांग तो गई है जिस ब्रह्म को प्राण के द्वारा ये मान ग्रहण नहीं कर सकते लोग प्राण मैं यहां पर ध्यान लेना और प्राण को भी लेना दोनों लेना क्यों तो पहले जब उत प्राण से प्राण में ऐसे आता किया था क्यों इंद्रियों का प्रस्ताव है और आ गया प्राण शब्द तो मुख्य प्राण को भी लेना है ध्यान को भी लेना है नासिका आयाम भव प्राणी नासिका आयाम भव ऐसा अर्थ किया था जिनके मंत्र के अर्थ करते सहु प्राण से प्राण प्रार्थना प्राण लेना है प्राण गुख लेना है दोनों लेना ऐसा अर्थ करना है यदि प्राण न प्राणी जो, जो जिस ब्रम को प्राण के द्वारा प्राण क्रिया के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते लोग या सुन करके प्राप्त नहीं कर सकते लोग ऐसा अर्थ करना एवल प्राण प्रण प्रणीय जिसके द्वारा घटानेन्द्रिय समर्थ हो जाती है अपने विषय ग्रहण करने में अथवा मुख्य प्राण समर्थ हो जाता है उच्छा विश्वास क्रिया करने के उसके काम क्या है और विश्वास क्रिया है उसके लिए समर्थ हो जाता है तदेव ब्रह्म तुम बिद्धि उसी को तुम ब्रह्म येदम ये उपास थे जिसकी लोग करते भ्रम नहीं कर का काम वो है ऊपर नीचे करना लोहा के, के काम जैसा होता है वैसे करता है क्योंकि कथो परिषद में कहा है न प्राण ना न प्राणे ना न्यो जीवित कर्चना इतर जिस पे दोनों आश्रित है प्राण और अपान वो उससे जीते हैं प्राण अपान से नहीं जीता ये कहा हुआ है भाष्य देखिए यद प्राणा माना घ्राणा ये प्राण सब घर भी जो तो इंद्रियों का प्रस्ताव चल है द्वितीय मंत्र की व्याख्या ने ऐसे अर्थ किया था वासीदार यद प्राण घम ग्राम शूंग करके जिसको पता नहीं लगा सकते लोग ब्रह्म को सूंग करके पता नहीं इतर आदि को पता लगेगा ब्रह्म पता नहीं लगता इंद्र का विषय नहीं है यद प्राणायाम घ्रामायण ज्ञानेन्द्र के द्वारा पार्थिव है ना यह पृथ्वी का कार्य है घाणेन्द्रिय अपंजीकृत अवस्था के पृथ्वी के सत्व हमसे द्वारा बना हुआ है पार्थिव है पृथ्वी भव पार्थिव है मंगालय को पार्थिव बोलते हैं पार्थिव धाम और ना ये पार्थिव घ्रहण के द्वारा नासिका कुटांतर्वस्थित है नासिका के अग्रभाग में यहां पर रहती है घ्राण गृह ये घ्रहण नहीं नाशिका है नासिका के अग्रभाग में होती है वो ठीक है नासिका जो कुट है उसके अंतर अवस्थित उसके भीतर रहने वाली जो घ्रहण गृह है अंतकर्मण और प्राणावृत्ति भी हम सही देना है प्राणवृत्ति भी है मन भी है प्राण भी है क्योंकि सूखने के लिए प्राण की जरूरत है प्राण हो तो सुन नहीं पाया अंत करने की जरूरत है दोनों के सही ग्राम इंद्रिया जिसको विषय करने जिस कर्म को प्राण क्रिया नहीं मन गंधर्व विषय प्राण विकास जैसे गंधर्व विषय बना लेती है ग्राम इंद्रिय प्राण सहयोगी मिल जाए मन सहयोगी मिल जाए तो ग्राम इंद्रिया अपने विषय जो गंध है सुगंध दुर्गंध वो में से किसी को भी विषय बना लेती है उस प्रकार आत्मा को विषय नहीं कर सकती मानी आत्मा को सुन करके पता लग जाए एवं जिस आत्मा के द्वारा ये जो तो चैतन्य आत्मज्योतिषा जिस आत्मा चैतन्य ज्योति के द्वारा अपाष्य प्रकाशत्व प्रकाश रूप से शुभ विषय प्रति प्राण प्रणीय अपने विषयों प्रति ग्राम विषय कर जाती है शून्य की सामर्थ्य रखती है और मुख्य प्राण भी उच्छ्वास निश्वास करने में समर्थ होता है तदेव इत्यादि सर्व पूर्व समान तदेव इत्यादि बातें पहली जैसे ये इत्यादि कहा दो नंबर की टिप्पणी प्राणी याद प्राप्त करे तो प्राण अपने विष्णु के तौर पर प्राप्त किया जा सकता है कहा इस तरह से प्रथम भ्रम यहां समाप्त हो जाता है आप ये बाक्य भाष्य रह गया थोड़ा सा है बाक्य भाष्य ज्यादा नहीं है यही है या अनुमानसा इत्यादि समान किसी कृष्ण साम नहीं है या अनुमानसा इत्यादि समान यह समान है जैसे आपको एक बाघ का दृष्टांत दे दिया यदाचार अनुवित्रतम यह नाग अभ्ये एक नमूना दे दिया आपको बाकी समान है आगे चार पर मन है, है श्रोत्र है चक्षु है कान है चारों समान है बस एक साथ को यद मनसा इत्यादि समान है केवल समान है यदा चार अनुवित्रतम यह नवाद अद्वित इत्यादि कहा था उसके समान है अर्थ तो वैसे ही समझ लेना एक मंत्र अर्थ कर दिया सब मंत्र एक साथ समझ लेना वैसे ही समझना जैसे इसको थाली पूरा न्याय बोलते हैं माता जो भाग पटाती है एक एक को मसलती है तो वो पग पतारती है जान लेती है खाली पुला उठाए ऐसे ही यहां भी ऐसे लगाना या मनसा इत्यादि समाना मनोवत माने मन जिससे मत हो जाता है तो माने ये ना मनो भी विषयी कृतम जिस ब्रह्म के द्वारा मन भी विषयी हो जाता, जाता। है विषय बन जाता है विषयी कृतम यह छुई प्रत्यांग है छुई लगा विषय बन जाता है यह अर्थ है नित्य विज्ञान स्वरूप है वो कैसा ब्रह्म है वो नित्य विज्ञान स्वरूप है सत्यम ज्ञान अनंत ब्रम्मा नित्य विज्ञान स्वरूप नित्य विज्ञान नहीं नित्य विज्ञान स्वरूप ब्रम है आत्मा है उसके द्वारा ये सब विषय हो जाता है टीका है।, है मंत्र समुदाय से अर्थ आ ये मंत्र का समुदाय का अर्थ लेना चाहते हैं क्या मंत्र क्या है चार मंत्र सा मन है चक्षु है श्रोत्र है प्राण है चार मंत्र हैं ये मंत्रों का समुदाय का अर्थ निकालते हैं सर्वकर्माण इत्यादि का सर्वकर्माण अभिशयम ब्रह्म ऐसा है किसी इंद्रियों का विषय नहीं होता कोई भी कर्म हो चाहे कर्म हो चाहे अल्पकर्म हो यही होता है सभी मंत्रों का समुदाय का सर्वकर्माण अभिषम्त सव्यापारी सव्यापाराणी स विषयाणी नित्य विज्ञान स्वरूप अभाषकया ये न अभ्य श्लोकाथ अनु मंत्रार्थ श्लोका मंत्र ही होता है ये विषय नहीं कर सकते हैं कि तो उनको व्यापार बना लेता है जिसके द्वारा प्रकाशित हो जाते है यह तानी प्रथमा बहुवचन तानी करणानी सब व्यापाराणी उनके व्यापार के सहित अपने अपने व्यापार है जैसे का व्यापार रूप के प्रति इत्यादि व्यापार है, है। सब विषय भी माने उसका विषय और उस विषय में पहुंचने का जो व्यापार होगा भिन्न भिन्न प्रकार के सबका अपना अनुकूल व्यापार है व्यापार के सहित सभी विषय सहित नित्य विज्ञान स्वरूप अवभाषितया नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा से प्रकाशित होते हैं सब मन से ये अवभाष्य प्रकाश प्रकाश रूप से जो प्रकाशित हो जाते हैं वो उसी को क्रम समान यही यहाँ महत्वपूर्ण प्राप्त करिए क्योंकि तो गीता के त्रयोदश अध्याय कहा है क्षेत्रम क्षेत्रीय तथा कृष्णम प्रकाशे बार दृष्टान दिया यथा प्रकाशित्येक कृष्णम लोक निगम रवि यह दृष्टान्त है जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण लोगों को प्रकाश कर देता है यथा प्रकाश भी एक कृष्णम लोक रवि संपूर्ण लोगों को प्रकाश कर देता है इसी प्रकार क्षेत्रम क्षेत्रीय ये जो क्षेत्रीय है क्षेत्र ज्ञा सदस्य जिसको पहले कहा था उसे क्षेत्रीय सदस्य बोला जाता है क्षेत्र वाले को क्षेत्रीय बोलेंगे जैसे धन वाले को धनी बोलते हैं क्षेत्रम क्षेत्रीय संपूर्ण क्षेत्र को सबको जानता है कारण शरीर को भी जानता है ये प्रकाश करना है ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं ये डर नहीं दिखाता ऑप्शन नहीं समझना ज्ञान रूपी प्रकाश मैंने पूर्व शरीर में कौन सी कहां पर स्फूरण है पीड़ा है हर व्यक्ति को पता होता है यही प्रकाश करना है देख रहा है जहां पीड़ा हो वहां तुरंत पहुंचा हुआ होता है पता लग जाता है इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर को भी सब एक एक केंद्रों की जानकारी रखता है प्राण भूखा है कि क्या है जानकारी रहता है मन सुखी दुखी कैसा है जानकारी है बुद्धि किस स्थिति में ज्ञान अवस्था में अज्ञान अवस्था में सब जानता है यही प्रकाश करना है क्षेत्र क्षेत्रीय तथा कृष्णम संपूर्ण क्षेत्र को ये शरीर को माने पूर्ण शरीर सूक्ष्म शरीर सारे पूरे शरीरों को उसी प्रकार प्रकाश करता है ये क्षेत्रीय जो है प्रकाश करता है जैसे ये ही सूर्य संपूर्ण लोगों को प्रकाश करता है तथा प्रकाश है कृष्णम लोग कृष्णांत किया उसी प्रकार जो क्षेत्रीय है जो आत्मा है यहाँ आत्मा संपूर्ण शरीर को प्रकाश करता।, करता है मैंने फूल शरीर सूक्ष्म शरीर सबको प्रकाश होना जानता है माना यह से है। होता है आत्मा के द्वारा प्रकाश से होता है आत्मा प्रकाशक होता है यह होता है कि स्मृति यह गीता है स्मृति है और अथर्व अथर्व गुण का तस्वीर सर्वप्रदम विभागी न तत्र श्रियो भागी न तंत्र नेना विद्युतो वादी कुतो यम अग्नि तमेंग भांग अनुभाव तर्वतु यही है उसी के भाष शब्द है ये तृतीया प्रकाश्य भाष्त धातु है भाष्त उसी के प्रकाशे भाषा मान जैसे हम हिंदी भाषा बोलते हैं ऐसे भाषा न समझना यहां भाषा तृती शब्द है तृतीयांध भाषा तषा तो उसी के प्रकाशे न तूर्य भाती पर ये दिशा दृत्य जैसा है वहाँ सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता आत्मा को आत्मा छोड़कर भाग्य को तो सूर्य प्रकाश करेगा न चंद्र तारम चंद्रमा प्रकाश नहीं करे जितने भी प्रकाशित पार्थे सब खंडित हो जाते और नक्षत्र ये जितने तारे है वो प्रकाश नहीं कर सकते महाविद्युत सामग्री वाली भी बिजली है वो प्रकाश नहीं कर सकती हाँ पुतो जब अग्नि बिचारा इस अग्नि की तो बात है क्या करना चाहिए जितने बड़े बड़े फेल हो गए खाना पकाने वाला भूगा जलाने वाला अग्नि क्या प्रकाश करे उसको इसलिए बात तमेव भानतम अनुवादी सर्वम उसी के प्रकाशित होने पर सब प्रकाशित हो जाते हैं तस्य भाषा सर्वप्रतम उसी आत्मा के प्रकाश से सभी प्रकाशित होते हैं। ऐसा आया है इसलिए प्राण प्रणी यदि आया ना तो ये प्राण का अर्थ कैसे कर दिया क्रियाशक्ति आत्मविज्ञान में मिलता ही सब मानी एक तो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति तो प्राण शब्द से क्रिया शक्ति को लेना मैंने कर्म्यंजन का विषय भी लेना और प्राण को भी लेना माना जैसे ज्ञान शक्ति आत्मा से संबंधित होकर के प्राप्त होते हैं आत्मानिमितक है उसी प्रकार क्रिया शक्ति जो है वो भी आत्मनिमितक है क्योंकि जड़ में जो क्रिया हो रही है चेतन में अधिष्ठित हुए ना जड़ में क्रिया हो नहीं सकती है तो ये प्राण में क्रिया हो रही है ऊर्द्व और अधोश्वास उच्छा और विश्वास क्रिया हो रही है, है। कह कहीं ना कहीं चेतन में जरूर आश्रिकता है और जिसमें आश्रिकता है वही आत्मा है ऐसा नहीं ये कहा ठीक है सर्ग चाहिए अभिषेम आगे पीछे हो गया यर्वकरण अभिशय जिससे कि देखो यस्मा कार्यता है इसमें कारण सर्वकरण अभिषय ये मकार में लगा इकार है या लोकार में लगाए उल्टा हो गया वो कारण रहना चाहिए अभिषय में होना चाहिए तो यथा जिस जिसमान कारण सर्वक सभी करणों में का अभिषय बनता है वो आत्मा ये निर्विशेषण सर्वानी करणानी भाषण में जिस विशेष आत्मतत्व जिसमें कोई विशेष नहीं है न कान है न सिंग है न पूछ है न हाथ कुछ नहीं है निर्विशेष तो ये निर्विशेषण निर्विशेष आत्मतत्व जिसके द्वारा सर्वानु तरण भाषण सारे इंद्रिया प्रकाशित हो जाते हैं अपने अपने व्यापार करने में सक्षम हो जाते हैं जिसके सामिद मिलेगा तब ब्रह्म तु ही तुम हो ये ये सारे प्रण का तात्पर्य तुम हो तब ब्रह्म वही ब्रह्म तुम हो तबो अतिरिक्त ज्ञान आया यथ को कर्तव्य इससे अतिरिक्त ज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए बस इतने भी शांत हो जाना चाहिए तब हो उसे अतिरिक्त ज्ञान आया यो न कर्तव्य थी यत्न उभरने लक्ष्य यत्न उभरना एवं लक्ष्य प्रयत्न का उपरांत अन्य विषयों की जानने की इच्छा न करे बस यही है यही लक्षित होता है विद्धि थी आए ना अतिरिक्त ना बिद्धि यहाँ बिद्धि तम तदेव क्रमोत्म विद्धि है ना विद्धि मानिक है ना अतिरिक्त को जानने की कोशिश मत कर बस एक को जाने तो काम लग जाएगा और सबको जानते जानते अनाधिकाल से जानते जानते पूरा जानना भी नहीं हुआ अगर और नया नया बन के आ रहे हैं जितने बार भी आए पांच विषय आए नया नया बन के आ रहे हैं यही नहीं शुभ शाम भी नया बन जाते हैं, सुबह जो भोजन किया शाम को और और अच्छा लगता है तो दूसरे को ले आ जाते हैं इसलिए भदप्रिय जी ने कहा है भोगा ना भुगता पे दे भोग भोगने के लिए आएंगे हम किंतु हम ही भोगे गए भोग को नहीं भोग सके मान ये पांच विषय अनाधिकार से जो क्यों वही एक विषय बस सारे कितने भोक्ता चले गए वो ज्योता क्यों हैं हम भी अभी भोक्ता बन बैठे हैं थोड़े दिन में राम नाम सत्य हो जाएगा फिर दूसरे भोक्ता आएंगे विषय ज्योता क्यों है भोगा अनुभुक्ता भोक्ता भोग भोगे नहीं गए हम ही भोगे गए और तपो में तप कम भयने तपस्या करने को बैठे उसको तपाने के लिए किंतु वो नहीं तपा हम तपे गए कालों में जा तो बये में जाता काल को समय तो हम खत्म करने के लिए बैठे हुए हैं इतने साल हो गए उतने साल हो गए जन्मदिन मनाते हम लोग हाँ। बड़ी खुशी के साथ आज जन्मदिन अरे भाई हम चले गए इतने दिन हमने खो दिया बात को यह होना चाहिए तो तालो में आ तो भय जाता कृष्णा ने तीर्णा भयदेव जीर्ण अपनी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हुई हम भी बुढ़े हो इच्छा को वृद्ध नहीं कर सके हम कभी उसके जीर्ण नहीं कर सके हम ही जीर्ण हो गए ऐसा बैला के सत में वह त्रिवृत है कि बोल रहे हैं हम कि तब ब्रह्म तब तो अतिरिक्त ज्ञान आया या कौन अचानक वही ब्रह्म ही तुम हो जिससे सारा ये शरीर आदि इंद्रियां आदि जो भाषित हो रहे हैं सभी भाषित प्रकाशित होते हैं जिसके सामने अपने अपने व्यापार कर सकते हैं वही ब्रह्म तुम हो इसके अतिरिक्त ज्ञान के लिए यत्न नहीं करना चाहिए प्रार्थना, यही है यहाँ उपदेश यदि यत्न उपरह एक लक्ष्य है यहाँ प्रयत्न का उपराम निवृत्ति में ले जाना संसार के प्रवृत्ति से निवृत्ति में जाने के लिए होते हैं प्रवृत्ति करते करते थके नहीं अभी तक अनाधिकार प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रवृत्ति चलता रहा अभी वो ही करना है अब तो कम से कम समझ जाए यही है वित्ती सत्र के द्वारा अतिरिक्त ना विधि बस आत्मा को छोड़कर बाकी को जानने की चेष्टा होता चलिए तात्पर्य कहा तथो अतिरिक्त ज्ञान है एक नंबर तथा तदैव प्रभत्वा वही ब्रह्म है हाँ जिसके द्वारा सारे प्रकाशित हो रहे इंद्रियां, शरीर आदि प्रकाशित होने में अपने कार्य करने में सक्षम होते हैं कोई ब्रह्म है उसी को जानना है अच्छा दो नंबर की टिप्पणी अतिरिक्त महाविद्धि में विद्धि की यत्न ऊपर म लक्ष्य रखो न बिद्धि जो कराया तदय परमुम विद्धि पांच पर्यायोग में बोलते रहे बोला जानो जानो जानो विधि ज्ञान धातु है जानो जानो बोलते रहे तो इसका अर्थ यत्ना का उपराण करना यही लक्षित होता है माने जो प्रयत्न हम विष्व में करते हैं उससे उपराम हो जाए ये यही अलक्षित होता है ये कहा लक्ष्य होने स्पष्ट करते हैं क्या अतिरिक्त महाविद्धि देवता है अतिरिक्त उजाने की इच्छा मत चित्र में आगे यन मनसा इत्यादि ना यन मनसा इत्यादि के द्वारा सर्वकर्म अभिषयत्व तो छापना जन मनसा न इत्यादि सपोर्ट द्वारा क्या सीते हैं किसी भी कर्म का इंद्रियों का विषय नहीं होता ये सिद्ध करने के लिए जन मनसा इत्यादि ना सर्वकर्म अभिषयत्व तो छापना किसी भी इंद्रियों का विषय नहीं हो सकता ये स्पष्ट करने के लिए कथन करने के लिए ब्रह्मबुद्धि इति वक्त अशक्यता ब्रह्म को जानो एक आंद बनता नहीं क्योंकि कोई भी इंद्रियों का विषय जो खंडन खंडित हो चुके हैं तो तदेव विद्धि कैसे बोल दिया या प्रश्न उठ सकता है उसी को जानो अभी इंद्रियों का विषय नहीं होता यानी जन्मस आनंद मनोवत इत्यादि सब बोल रहे पहले बोल दिए अब बोल रहे एक फिर तदेव ब्रह्मतम विद्धि कैसे होगा जब इंद्रियों का विषय नहीं होता तो उसको जाने किससे जाने ये प्रश्न आता है इसके लिए कहा है विद्धि यदि बहतू नश्यकता है विद्धि पद लगाना मुश्किल है तो जानना इन्हीं के है और इनको खंडन कर दिया इनसे जानना संभव नहीं बोल दिया तो। अतिरिक्त ना बिप्ती है लक्षण करना बिप्ति का, का अतिरिक्त को मत जान यह उसको जानो नहीं किंतु उससे अतिरिक्त तो को मत जाना यह लक्षण वृत्ति ले उसको जानने के साधन ही नहीं आपके पास किससे जाना हो गए विज्ञात हमारे में जाने के तो वृद्धान यहाँ भी वही तत्व तो तो बता दिया जब सारे एक खंडन कर दिया किसी का विषय नहीं होता फिर किससे जानेंगे तो यहां बिप्ति से आता ना तब यह अतिरिक्त माँ दिपती उससे अतिरिक्त को मत जाता यह तात्पर्य होता है लक्षण क्यों कहते हैं बीतराग जन्म आदर्शनाथ इत्य शराग जन्मदर्शनाथ गिरफ्तार जैसे देखो बाकी क्या है बीतराग जन्म आदर्शनाथ बाक्य है बीतराग पुरुष के जन्म में देखा गया इसका मतलब वहां तात्पर्य क्या होता है जो शराग है व्यक्ति राज के शहीद उसका जन्म देखा जाता है यह आता है ऐसा अर्थ निकाला जाता है जो रात के सहीद है आसक्तियुक्त व्यक्ति उसके जन्म देखा जाता है ऐसा कहा जाता है उसी प्रकार तथा तो यत्न उपरंभ ये लग दे रहे यहां पर विद्युत शब्द जाता है यत्न उपराम पर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न समाप्त कर लेना आत्मा पे ही उसमें लगे, लगे रहना चिंतन में लगे रहना ये यहां पर तात्पर्य है ये कहा आगे द्वितीय ठंड आरंभ होता है जितने खंड में अब ये प्रथम खंड का कुछ बातें लेकर के बोलते हैं शिष्य को इतना उपदेश कर दिया आठ मंत्र के द्वारा उपदेश हो गया है एक मंत्र तो प्रश्न है सात मंत्र उपदेश में उपदेश हुआ कुछ समझा की नहीं समझा इसने, जरूर समझा तो होगा जो अन्य देवता दी पिता था तो अवित अभी, अभी इत्यादि बोल दिया जो का विषय नहीं मन का विषय नहीं होता ऐसा करके सारा बता दिया तो कुछ तो समझा होगा तो ठीक ठीक समझा की नहीं समझा इसलिए गुरु जी द्वारा हिलाना चाहते हैं शिष्य को जैसे ठुआ तो निगम न्याय बोलते हैं जैसे फूटा काटना है तो पानी डाल डालते, डाल डालते जाएंगे हिलाते जाएंगे तो बाद मजबूत हो जाता है इसलिए शिष्य को हिला करके परिपक्व ज्ञान में पहुंचाने के लिए कुछ यहाँ प्रश्न कर लेते कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं यही है भाष्य देखिए एवं येयो कार्य विपरीत स्वम आत्मा ब्रह्म प्रत्यायित शिष्य इस प्रकार से परम खंड में माने सात मंत्र के द्वारा जो सिद्ध किया मान उत्तर रूप में सात मंत्र है प्रश्न में एक ही मंत्र था उत्तर रूप में सात मंत्र दिए गए इस प्रकार हे और उपाधेय रहे मानी अन्यदेव तद विनिता जो दी कहा था जो कार्य वर्ग होता है हे होता है जो कारण होता है वो उपाधेय होता है किसी कार्य करने के लिए कोई काल वो ग्रहण करता है जो तो कार्य वर्ग हे इत्यादि होता है विचारों है, कार्य केवल शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं मिलता हम तो जिसको घट घट करके बोलते हैं घट नहीं मिलेगा क्या मिलेगा मिट्टी मिलेगी खाली शब्द प्रयोग होता है कोई भी चीज ऐसा है तो हे उपादेय कार्यकार होते हैं हेयर तो वहां अन्य देवता अधिक करके जो तृतीय मंदिर में कहा था द्वितीय मंदिर तो कहा था उसे कि योग विपरीत अस्तुम आत्मा तुम आत्मा हो तुम ग्रहण के योग्य भी नहीं हो त्याग के योग्य भी नहीं हो ऐसा करके समझाया गया था शिष्य समझा कि नहीं समझा अब गुरु जी को परीक्षा करने के लिए पूछना चाह रहे हैं शिष्य ने समझा कि नहीं समझा तुम आत्मा ब्रह्म तुम आत्मा हो ब्रह्म हो ऐसे गुरु ने यह बताया था प्रत्याय तश्चय शिष्य ज्ञान कराया शिष्य शिष्य अहमे तो ब्रह्म सुष्टु बेरा हूं मैं ऐसे समझना है और सुस्तु बेरा मैं अपने को ठीक ठीक जानता बढ़िया जानता अच्छा समझता हूँ मेरे दो हाथ हैं दो पैर हैं दो कान है सीधे है वो बेटा है सब कुछ है जानता हूँ तो अहमेर ऐसा मान लिया जाए सुस्टू डेरा हम मान मैं अपने को ठीक ठीक समझता हूँ मान अहम सुष्टु बेरा मैं अपने आप को ठीक ठीक जानता हूँ ये निक्री ऐसे कहें घर करना कर जाए मैं कहता और कर बात अपने ऊपर तो ही डाला जाए मैं उनको जानता हूं बोलना बनता नहीं है मैं घर को जानता हूं मैं पट को जानता हूं मैं गृह को जानता हूं इत्यादि तो होता है किंतु मैं मुझको जानता हूं बोलना बनता नहीं क्यों स्वयं करता स्वयं कर्म नहीं हो सकता क्योंकि शिष्य ने क्या ऐसा मान लिया हो सुष्टु बेदह अहम मान मान अहम बेदह मैं अपने को जानता हूं ऐसा ग्रेणी आप ऐसा ग्रहण करते कहीं कि आशंका ऐसी शंका आचार्य के मन है क्योंकि ज्ञान को कराया गया है अन्य देवता दिता था तो अभिदिता अभी आदि शव के द्वारा ज्ञान कराया होगा उसको आत्मा का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ इस संदेह के कारण गुरु जी उसको शिष्य बुद्धि विचार अनाथम यही इत्या शिष्य की बुद्धि को विचलित करना चाहते हैं ठीक समझा जी ने समझा उसने यानी उसको परीक्षा के रूप में पूछना चाहते हैं तो ठीक समझाजी ने समझा उसके लिए कहा यदि इत्यादि शब्द करते हैं मंत्र है यदि मीमा मंत्री यदि यदि मु वेहवा मूनम मन भी तदमि यदि शब्द लगाकर बोलते हैं मन शंका में यदि शब्द का प्रयोग होता है आचार्य रूप से स्तृति बोलते यदि मन से शुभे देती यदि मैं ब्रह्म को ठीक ठीक जानता हूं अच्छे सुवेद होता है वेदमात्र सुवेद अच्छी प्रकार जानता हूं ऐसा यदि दे हो तो दहरम एवा की गूनम न्यूनम अवश्यम अभ्य है गुना, अवश्य ही एवा, दहरमेव है एवा, थोड़ा ही जानते हो ब्रह्म को पूरा नहीं जानते हो थोड़ा ही जानते हो दहर है अल्पम अल्पम एव जाता अवश्य ही थोड़ा जानते हो तुम पूरा नहीं जानते कौन व्यक्ता ब्रह्मणु रूपम या कौन ब्रह्मणो रूपम व्यक्त तुम ब्रह्म जानते हो यद अश्य ब्रह्म रूपम जो ये ब्रह्म का स्वरूप है ऊपर अनुदा है यद अश्य ब्रह्मा यद रूपम अश्य ब्रह्मो यद रूपम अल्प दौ तुम अल्प ही जानते हो पूरा भी जानते हो और यदश्य देवेश अच्छा देवताओं में कोई ऐसा होगा ब्रह्म को जैसे तुमने जाना सुस्तु वेद हो गया मैं अपने आप को ठीक जानता हूं देवताओं को समझता हो मैं अपने आप को ठीक जानता हूं समझता हूं ब्रह्म को जानता हो समझता हो तो वो भी आप ही अल्पही तो आता है अथम ये हेतु वाक्य है मीमांसा विचार करेगी मीमांस के बते तुम्हारे लिए मीमांस है विचारणीय है महा माने धातु से श्रम करेगी तो मीमांसा शब्द बनता है मानव जिज्ञासा आया भारतीय संघ कर दौर मान धातु से श्रम होता जिज्ञासा मीमांसा हो जाएगा तो मीमांसा जाएगा, जाएगी मीमांसा आयाम मीमांसा मीमांसा होते तुम्हारे लिए विचारणीय गु यदि मानते हो तो विचारणीय है मनने किसके पश्चात शिष्य एकांत बैठ करके विचार करता है सूर्य ने क्या कहा था अन्यता अभिपता नहीं कहा था वो विदिद भी नहीं होता अभिदीतृ नहीं होता ऐसा बोला हुआ वहाँ कार्यकाल भाव से अतिरिक्त किया हुआ है और गुरु जी भी ऐसा बोल रहे हैं सूर्य बोलते हो तो ठीक नहीं समझते बोल रहे हैं अनुभव भी यही बोलता है जो अपने आप को करता बनाना और कर्म बनाना संभव नहीं है कर्ता करो तो एक ही होता नहीं है हम घटना पश्चिम ये तो हो जाता है हम अहम मान पश्च्या कभी नहीं बोला मैं मुझको देखता हूँ प्रसन्न होता ये सूर्य और गुरु का भाक्य गुरु का वाक्य है क्या वाक्य अभी बोला यदि मनुष्य सूर्य भी दहर लगा तो गुरु और गुरु का वाक्य है वचन है और अपने अनुभव भी अपने आप को अपने आप से जानना बनता नहीं है ये तीनों मिलाता है मिलाने के बाद में समझता है हाँ जानता भी हूं मैं भी जानता हूं ऐसा कहेगा मन्ने मन ने पीड़ित मानता हूं जान लिया ऐसा लगता है सुबेद मैं बोलता हूं अभिधा भी नहीं बोलता हूँ मन ने पीड़िता जान लिया ऐसा मैं मानता हूं ऐसा है शिष्य का उत्तर अगले मंत्र में आएगा शिष्य का उत्तर क्या बोलेगा पता लग जाएगा अच्छा ठीक है अच्छा समय हो गया ये रखते यहम आद्याय माता मातमा शो सरोम ब्रह्मोष मं ब्रह्म मामा ब्रह्मया शो निरातर के यौन सुरस्ते वै सही सत ओ